आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी है, है। आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम आप सभी का इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में कुछ नई बातें आपको सुनाते हैं और आज हमारे साथ इस

आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में खास संतोष कुमार जी हैं जो मधुबनी बिहार से पधारे हुए हैं और आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं बिहार में मधुबनी का नाम खास लिया जाता है बहुत ही विश्व प्रसिद्ध ये नाम है मधुबनी पेंटिंग्स की आप अगर इंटरनेट पे मधुबनी पेंटिंग्स करके या मधुबनी आर्ट्स करके तो आपको बहुत सारी बातें उससे मालूम पड़ जाएगी और बहुत सारे पेंटिंग्स जो है नेचुरल पेंटिंग्स जिसको कहेंगे यहाँ पर कोई भी प्रकार का आर्टिफिशियल

पेंटिंग्स उसमें यूज़ नहीं किया जाता जहाँ पर कुदरती रंगों से सजा सजाया हुआ ये पेंटिंग्स है जिसकी बहुत ही अच्छी तरह से विश्व प्रसिद्ध ये पेंटिंग्स है उसी विषय पर हम लोग उसका इतिहास क्या है मधुबनी पेंटिंग्स की या आर्ट्स की वो सारी बातें आज हमें संतोष कुमार जी बताएंगे तो आप सभी की तरफ से संतोष कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में

बिहार का मधुबनी जिला का रहने वाला हूँ और मधुबनी जिला में ही ये मधुबनी पेंटिंग का उत्पन्न हुआ स्टार्ट हुआ और मधुबनी ज़िला से ही पूरे विश्व में मधुबनी पेंटिंग फेमस हुआ सबसे बड़ी इस पेंटिंग का खासियत कि आज से 50 साल 60 साल पहले घरों में दीवालों पे बनाया जाता था चित्र कोई शादी विवाह में या कोई फंक्शन में कोई चीज़ में। उसी को

धीरे धीरे उसको पेपर पर बनाना हम लोग शुरू किए जैसे हमारे यहाँ बहुत पद्मश्री हैं शिल्प गुरु हैं जैसे सीता देवी थे महासुदरी देवी थे उन लोगों ने पहले उस हैंडमेड पेपर पर

उस चीज़ को बने जिसमें 50 परसेंट पेपर और 50 परसेंट कपड़ा रहता है और वो पेपर भी हाथ से बनता है हैंडमेड पेपर उस पर गाय जो होता है गाय के गोबर से लेप लगाते हैं पहले उस पर सब किसी पेड़ के छाल का किसी पेड़ के फूल का किसी पेड़ के पत्ता का जैसे

बहुत तरह से जैसे काजल होता है तो काजल हम लोग डिबिया को ऐसे जला लेते हैं उस पर से उसको काजल उसमें निकाल करके उसमें फिर गंद उन्द लगा कर उस पर से ये पेपर भी हैंडमेड रहता है और उसका कलर भी जितना भी रहता है सब नेचुरल कलर रहता है ताकि वो जितना पुराना होते जाता है मधुबनी पेंटिंग उसका नेचुरलता उतना ही निखार आते जाता है नेचुरलता आते जाता है इसीलिए मधुबनी पेंटिंग विश्व में फेमस है सिर्फ कलर लेकर के पूरे

उस पर ऐसा चीज़ है जो उस पर कोई बाहरी बाहरी चीज़ का यूज नहीं किया जाता है सब नेचुरल चीज़ होता है उस पर टोटल पेपर भी हैंडमेड कलर भी हैंडमेड अब कुछ दो चार पांच दस सालों से मधुबनी पेंटिंग को कपड़े पर भी बनाना शुरू किए हैं हम लोग जैसे साड़ी होता है दुपट्टा होता है सूट होता है तो उस पर हम लोग नेचुरल कलर नहीं देते हैं उस पर फेब्रिक कलर देते हैं ताकि वो ड्राई क्लिन होगा फिर धोएँगे अपने घर में तो वो कलर उतर जाता है इसलिए उस पर फैब्रिक कलर से बनाते हैं

अब सूट पर भी मेट्रो कपड़ा मटेरियल पर भी वो तो हम लोग चालू किए हैं मधुबनी पेंटिंग इसीलिए मधुबनी पेंटिंग मैन नेचुरल कलर से ही मधुबनी पेंटिंग फेमस है बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त आपको सुन रहे हैं मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में थोड़ा सा इतिहास आपने बताया है आप किस तरह से मधुबनी पेंटिंग से जुड़े आपके बारे में बताइए आपके परिवार में कौन कौन है और आपका इसके मधुबनी पेंटिंग के साथ क्या ताल्लुक हैं

हम सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग को आज से नहीं बीस पच्चीस वर्ष से लगभग हमारे गांव के बगल में ही जितवारपुर गांव है वहां पर मधुबनी पेंटिंग स्टार्ट हुआ उसी गांव से जितवारपुर गांव से और वहां पे सीता देवी थे उनके घर से ही ये पेंटिंग स्टार्ट हुआ होते होते बहुत जगह ये पेंटिंग आज

मधुबनी जिला में नहीं बल्कि पूरे बिहार में और इस्टेट में भी जो बिहार के आदमी हैं जो अदर स्टेट में वहाँ भी मधुबनी पेंटिंग जो सीख करके वहाँ से गए हैं वहाँ बना रहे हैं तो मधुबनी पेंटिंग हमने वहाँ से देखा तो कैसे पहले बनाया जाता है कैसे देवाल पे था उसको फिर अथी करके फिर मैंने उस हिसाब से मधुबनी पेंटिंग बनाना शुरू किया उसके बाद फिर मुझे भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय के तरफ से अपना इंटरव्यू तिंटरव्यू दिया उसमें आई कार्ड बना रजिस्ट्रेशन किया करवाया

उसके बाद मैं कई गवर्नमेंट के तरफ़ से एग्जिबिशन सब जाने लगे सबसे पहले मैं उदयपुर गया एग्ज़िबिशन उदयपुर लगातार मैं तीन बार गया तीन बार चौथी बार में उदयपुर में मुझे गोल्ड मेडल मिला मधुबनी पेंटिंग में डेमोस्ट्रेशन हमको दिया गया था कर, देने कर, करने के लिए वहाँ पे गोल्ड मेडल मिला हमको सिलवरा महोत्सव में

उसके बाद फिर अपने राज्य में भी इस्टेट अवार्ड मिला है और दो तीन बार से मेरा नेशनल अवार्ड के लिए सलेक्शन स्टेट लेवल से हो रहा है लेकिन सेंट्रल लेवल से नहीं हुआ बाबा के ऊपर है बाबा कब करवाएंगे नेशनल अवॉर्ड तो मैं मधुबनी पेंटिंग और मेरी मदर इन लॉ जो थी वो नेशनल अवार्ड ही थी शिल्प गुरु भी उनको मिला था श्रीमती चंद्रकला देवी को मैं उन्हीं से सीखा मधुबनी पेंटिंग उन्हीं के मतलब परिवार से इस चीज़ को मैंने प्राप्त किया

अच्छा लगभग अभी बिहार से ये कला मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुई है तो अभी लगभग कितने लोग कितने स्टेट में ये काम हो रहा है बिहार में तो लगभग हर एक जिला में हो ही रहा है लेकिन बिहार ये तो पूरा हमको आइडिया नहीं है चूँकि लेकिन बिहार के जहां भी लोग महिला लोग अदर स्टेट में हैं तो वो अपने कला जो थोड़ा सा भी जानते हैं उस कला को वहाँ पर और ऊपर उठाना चाह रहे हैं और गवर्नमेंट भी इस चीज़ के लिए हर जगह

तत्पर है चुके इसको जैसे इस ट्रेनिंग भी दे रहे हैं जिस ट्रेनिंग शिल्प गुरु परंपरा के तहत उस ट्रेनिंग चलता है चार महीने का चलता है जिसमें जो सीखते हैं 20 लेडीज का एक ग्रुप बना करके सिखाया जाता है जो सीखते हैं महिला उनको भी गवर्नमेंट स्टैपन के तौर पे देती है पैसा फिर जो टीचर सिखाते उनको भी मिलता है स्टैपन के तौर पर पैसा गवर्नमेंट इसके लिए बहुत अति आगे बढ़ाने के लिए कर रही है इसमें जैसे कि आपने कहा कि ये चार महीने का कोर्स

तो ये कौन सिखाते हैं कहाँ सिखाते हैं कैसे सिखाते हैं ये जैसे मान अभी हम लोग के यहाँ बिहार में चलता है ट्रेनिंग जैसे अदर स्टेट में कहीं पे मान लीजिए ऐसा मिल जाता है जैसे हम अभी फ़िलहाल आ रहे हैं सूरत से सूरत में तीन रोज का हमको नेशकल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के तरफ से हमको तीन रोज का वर्कशॉप था उसी में हम सूरत में थे और वहीं से बाबा कह हुआ बाबा घर पहुँचे तो सूरत में मुझे बहुत तरह बहुत स्कूल से कॉलेज से ऑफर आया जैसे कि आप हमारे यहाँ एक महीने का

क्लास दीजिए एक महीना का क्लास दीजिए तो अभी वहाँ जो जाएंगे हम क्लास देने के लिए तो टाइम नहीं दिए जाएंगे तो उसका तो अलग लगा जैसे हम लोग के यहाँ जैसे हम ही हैं स्टेट अवार्डियाँ है, तो हमको गुरुशिष परंपरा के तहत ट्रेनिंग सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के मिला उसमें हमारे यहाँ अंदर में बीस स्टूडेंट सीखेंगे

बीस स्टूडेंट और मैं उसका टीचर रहूँगा और बीसों को मैं चार महीनों के अंदर मैं ट्रेंड कर दूँगा मधुबनी पेंटिंग बनाने में फिर वो अपने पाँव पर खड़ा हो जाएंगे और वो मधुबनी पेंटिंग बनाएंगे और बनाने के बाद वो मान लीजिए बहुत से वो तो मार्केट में नहीं जा सकते हैं सब लेकिन जो मार्केट में इस पेंटिंग को पर, सेल कर रहे हैं जैसे दिल्ली हाट में हो बम्बई में हो बहुत जगह एग्जीबिशन से मैं जाते हैं तो उनका वो घर से पेंटिंग ले जा के उनका वो वहाँ सेल करते हैं फिर आ कर जो उनका

मेहनताना होता है जो उनका पूंजी रहता है फिर उनका रिटर्न करते हैं देते हैं पैसा नहीं तो बहुत से ऐसे भी हैं जो तो पैसा दे करके खरीद करके ले जाते हैं पेंटिंग वहाँ से चार महीना ट्रेनिंग चार महीना ट्रेनिंग देने का उद्देश्य यही है जो कि जो अपने पांव पे नहीं खड़ा है कुछ कुछ जानते हैं पेंटिंग उनको अपने पाँव पर खड़ा कर देना ताकि वो कल के डेट में अपने कोई होते हैं शादी विवाह हो गया तो अपने पति के ऊपर आश्रित नहीं हो अपना और अपने बच्चों को खुद

अपने घर बैठे इतना उपार्जन करें ताकि उससे उनका घर में खुशहाली रहे शांति रहे तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि ये पेंटिंग सिखाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो बच्चा है या माँ है वो अपना गुजारा अच्छी तरह से कर सके। तो चार महीने के ट्रेनिंग में किस किस तरह से सिखाया जाता है उनको जैसे चार महीने की ट्रेनिंग में सबसे पहले तो हम लोग उसको सिखाते हैं कि ट्रेनिंग अति पेंटिंग कैसे बनाया जाता है पेंटिंग सबसे पहले बॉर्डर से स्टार्ट होता है

फिर बॉर्डर जैसा बॉर्डर रहेगा चारों तरफ जैसे मकान का जैसे न्यू मजबूत रहेगा तो मकान ऑलरेडी मजबूत बनेगा तो पहले बॉर्डर पेंटिंग में बॉर्डर होता है तो बॉर्डर पहले उनसे बनवाते हैं सिखाते हैं चिकन फिर वो बनाते हैं फिर फिगर बनाना सिखाते हैं जैसे होता है कोबर

कृष्ण का रास होता है स्वयंवर होता है रामायण महाभारत सब पर जो आधारित रहता है ज़्यादातर इसी सब पर बनता है जैसे वहाँ पे कल चल पर कल्चर पर आधारित होता है चाहे पिकॉक हुआ चाहे मोर हुआ इसी सब पर आधारित जैसे जैसे जो पेंटिंग मार्केट में मांग रहा है उसी हिसाब से उनको सिखाते हैं

ये चार महीने में पूरा ट्रेनिंग हो जाता है हाँ यदि कुछ उन त्रुटि रह जाता है तो फिर उनको हम लोग टाइम देते हैं जो टीचर रहते हैं वो टाइम दे देते हैं कि नहीं आप आ कर के मेरे यहाँ सीखिए फ्री में कोई बात नहीं है उनको ट्रेन हम लोग का उद्देश्य हो जाता है कि नहीं इनको अपने पांव पे खड़ा करना आप मान लीजिए बीस में दो चार ऐसे भी होते हैं जो कितनों उनको समझाएँगे वो नहीं सीख पाते तो उनका तो अलग बात है लेकिन हम लोग का उद्देश्य रहता है जो कि कम से कम चार महीना में इनको ट्रेन तो चार महीने का जो ट्रेनिंग लेते हैं सगो बीस का बैच होता है

बीस का बैच में से हर चार चार महीने के ट्रेनिंग में बीस के लोग पूरे ही लोग सीख जाते हैं या उसमें पंद्रह बीस पंद्रह सोलह लोग कई बैच में ऐसे भी होते हैं कि बहुत जो जिज्ञासु रहते हैं जो रहता है कि इच्छा रहता है कि नहीं हमको अपना ये करना है सीखना है तो तो सीख लेते हैं लेकिन कुछ को ऐसा रहता है कि नहीं हम काम कर रहे हैं तो ये मान लीजिए हमको स्टेपन मिल रहा है किसी तरह चार महीने काटना है तो, तो नहीं है, सीख पाते और जो लगन से आते हैं वो सीख जाते हैं

आपने कितना ट्रेनिंग्स प्रोग्राम किया हम अभी तक किए हैं छह ट्रेनिंग प्रोग्राम किए छह किए हैं तो हमारे ट्रेनिंग में जो बच्चे सीखे हैं वो और को भी सिखाए वो और को भी सिखाए लगभग हमारे अंदर में एक हज़ार आर्टिजन अभी हैं जो मधुबनी पेंटिंग लाह की चूड़ी वहाँ पर बनती है लाह का चूड़ी और सिक्की

ये तीन चीज़ पर पूरा ऑलरेडी अपने परिवार को सिर्फ आर्ट अपने हैंडी आर्ट पर निर्भर है उनका परिवार एक हज़ार घर ऐसे हैं अभी जिसको मैंने अभी तक अपने अथी सिर्फ पेंटिंग ही नहीं जो सिक्की के कलाकार हैं जो सिक्की का जैसे होता है

ये हम लोग के सिक्की मिलता है सिक्की का पथिया बनता है मुनी बनता है गुड़िया बनता है हाथ में पहनने वाला बनता है कान में बनता है वो भी ट्रेन वो भी उसका भी ट्रेनिंग मिलता है उसमें भी मान लीजिए हम नहीं उसका आर्टिस्ट लेकिन उसको हम चाहते हैं जो कि मान लो दूसरे टीचर को रखबर को उस जो इच्छुक है कलाकार जो ये सीखना चाह रहा है कि नहीं हम सिक्की में सीखें

जैसे लाह का चूड़ी का भी ट्रेनिंग होता है वो तीनों मिला कर के कर एक पेपर मेसी होता है हम लोग के यहाँ पेपर मेसी भी बनता है जो वेस्ट पेपर जो होता है ना उसको मुल्तानी पहले जो न्यूज़ पेपर सब होता है उसको तोड़ करके पानी में रात में डाल दिए सुबह तक या सेकेंड रोज उगल जाएगा फिर उसको कूटवाते हैं कूटने के बाद फिर मुल्तानी मिट्टी मेथी, मेथी पाउडर गोंद उंद देख करके उसको पेपर मेसी का सामान बनाते हैं

जैसे टेबल लैम्प हुआ पेन स्टैंड हुआ फोटो फ्रेम हुआ बहुत तरह का था इस सब का लगभग ट्रेनिंग दिला करके हमने अभी तक कम से कम एक हज़ार सुपर आर्टिजन को ट्रेंड कर दिए हैं और वो अपने पांव पे खड़ा है एक और बात पूछना था कि ये काम करते करते बीच में कहीं आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम आती है आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम आती है तरह जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल के लिए

रॉ मेटेरियल के लिए ऐसे परेशानी आती है वहाँ पर जो बहुत से आर्टिजन जाते हैं बैंक में जो हमको आर्टिजन क्रेडिट कार्ड बना दीजिए या कुछ कर दीजिए तो जो पहले गवर्नमेंट थी वो भी वही थी अभी भी जो नहीं हमको जाना चाहिए पार्टी पॉलिटिक्स में लेकिन जो स्थिति है उस स्थिति में बता रहे हैं अभी का भी वही स्थिति है कोई हम लोग के यहाँ देख रहे हैं है? जो कुछ ऐसा जो से मान लीजिए पचास आदमी का हम आर्टिजन क्रेडिट कार्ड के लिए दिए बैंक

तो उसमें से दस करते हैं चालीस का कर नहीं करते हैं आर्थिक स्थिति आता है रॉ मटेरियल के लिए लेकिन कलाकार इतना रहता है जो कुछ ना कुछ मैनेज करके चलता है रॉ मटेरियल के जैसे मान लीजिए किसी को मुल्तानी मिट्टी हो चाहे पे, मिथले पेंटिंग में हैंडमेड पेपर होता है फिर कलर बनाने में टाइम लगता है सब कुछ में लगता है उस सब के लिए तो फिर मान लीजिए जो चार गो बाल बच्चे बच्चे हैं जो कलाकार के

और मान लीजिए दो से कलर ही बना रहे हैं तो फिर उनको कलर बनाएंगे फिर पेंटिंग में तब मार्केट में जाएगा तब बिकेगा तब तक के लिए तो उनको पूँजी के लिए कुछ चाहिए उस सब परिस्थिति तो कुछ झेलना पड़ता है लेकिन अब पहले से फिर भी आगे चल के किस तरह की बातें मिथिला पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग में कुछ नई चीज़ें आने वाली आगे जा के मिथिला पेंटिंग अभी तो विश्व लेवल पर है लेकिन और आगे हम लोग का उद्देश्य है जो कि इसको आगे बढ़ावें और

करते हैं। <laughs> अच्छा बड़ा बड़ा जो इसके एग्जिबिशंस लगते हैं वो कहाँ कहाँ लगा अभी तक आपने लगाए हैं या आप गए हैं हम अभी तक दिल्ली हर तो कई बार जा चुके हैं बंबई गए हैं गुजरात गए हैं उदयपुर गए हैं जयपुर गए हैं लगभग हिंदुस्तान में लग रहा है अपने इंडिया में अगर शायद ही कोई स्टेट छोड़े मिलेगा हर स्टेट हम जाते

आपको कैसे निमंत्रण मिलता है हमको जैसे मान ले अभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसे है उनके थ्रू बराबर मिलता रहता है उसके बाद जो है सो जोन कल्चर जो है यहाँ उदयपुर उनके तरफ से मिलता रहता है फिर अपना डी सी एच हैंडीक्राफ्ट है वहाँ है, से भी मिलता रहता है लेटर गवर्नमेंट के तरफ से मिलता रहता जो है जो कलाकार सही हैं जो कलाकार जेनून हैं उनको गवर्नमेंट

हर जगह एग्जीबीशन वो जहाँ जहाँ अच्छा अच्छा एग्जीबिशन होता है उसमें जैसे मास्टर क्रिएशन होता है बहुत तरह का ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें मास्टर क्राफ्ट पर्सन को बुलाया जाता है उसमें हमको बुलाया जाता है अच्छा मधुबनी में आप काफ़ी समय से रह रहे हैं तो वहाँ की जो संस्कृति है उसके बारे में बताइए मधुबनी का संस्कृति अपना मिथिला का जो संस्कृति है वो तो है मिथिला में संस्कृति तो सबसे पहली चीज़ है कि भावना से जुड़ना

मिथिला का सबसे बड़ा संस्कृति यही रहा कि भावना से एक दूसरे से जुड़ना अब इस सबका मान लीजिए जो पहले के हैं उनको तो है आजकल के नया युग में जो नया जमाने में जो आजकल आए उन लोग तो धीरे धीरे अपना नया अति बन रहे हैं लेकिन जो हैं अभी भी वो पहले मिथिला का जो अपना कल्चर है तो अपने आप में भावना से कोई भी आवे उनसे भावना में जुड़ना भावना से बातचीत करना कहीं पर त्रुटि भी हो उस त्रुटि को अपने अंदर में समा लेना

टूटी को प्रकट नहीं करना वही है मिथला का भी, भी वही है पहले भी वही था ये रहेगा और मिथला की कुछ खास बातें बताइए जैसे वहाँ का खान पान और भाषा मिथला नाम है मीठा बोली है मिथला नाम है तो मीठा बोली भी है और खान पान में जो है तो वहाँ का जो है पान मखान

एक चीज़ नहीं बोलना चाहिए लेकिन अभी तो अच्छी पर है बोले पान मखान और माच ये तीन चीज़ वहाँ का फेमस चीज़ है इस चीज़ में शुरू से रह गया है वो रह करेगा जो इस वहाँ का है वह। और माँ का संगीत संगीत का मैथिली लोकगीत जो वहाँ का होता है उसके बाद हिंदी भी सब कुछ भोजपुरी या तो सब जगह वो सब चीज़ चलने लगा है उसमें तो कोई नहीं का कोई गीत आप सुनाइए गी।

कला का गीत जो है जय जय भैर सुर भया बनी पशुपति मिनमाया सहज सुमति वर दिया है गोसाम

अनुगति गति तुहें तो पय जय भय रवु असुर भयावनी ये हम लोग के यहाँ गोई कोई भी प्रोग्राम होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी तो इसी गीत से स्टार्ट किया जाता है इसको कहा जाता है गोसावनी गीत हो गो गो, गोसाउनी गो गीत गोसाउनी

jitu ho ra

जय हो का कत कत भी नचो होत होत झन नर भी कत कत भी नचो होत होत तारा ले गोरे पैर ओट

बहुत अच्छी बात आपसे हुई और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी मैथिली भाषा के बारे में मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में जानकारी मिल रही है और लगभग ये जो पेंटिंग्स होते हैं ये नेचुरल कलर्स से बनते हैं लेकिन ये नेचुरल कलर किस तरह से बनाते हैं आप जैसे कि कहाँ कुदरती रंग है इसमें कोई केमिकल मिक्स नहीं होता तो क्या क्या चीज़ें है? हैं किन किन चीज़ों से आप कलर बनाते हैं जैसे देखिए पीला कलर हम बनाते हैं

पीला कलर हम हल्दी हल्दी सब जानते होंगे हल्दी से बनाते हैं उसमें गोंद देते हैं फिर हल्दी को पानी मतलब लगाकर कर गोंद लगाकर आग पर चढ़ा उसको बनाते हैं जैसे किसी पेड़ का छाल है जैसे

एक केजी छाल हम उसमें से निकाले जैसे मुहा का पेड़ का छाल हुआ एक के जी निकाले उसको फिर लोरी से लोटी पर थूरे, फिर उसको पाउडर जैसा बनाए फिर उसको पानी में दे करके गर्म पानी में एक किलो उसमें एक लीटर पानी देंगे एक किलो मुहा छाल है तो एक लीटर पानी देंगे तो उसको सौ ग्राम जलाते जलाते बनाएंगे तो वो एक कलर बनाएँगे फिर इसी तरह से कई कलर का ब्लैक कलर हम बताइए दिए थे काजल के बनाते हैं इसी तरह से बहुत से कलर इसी तरह से हम लोग अपने आप

कपड़ों पे या फिर जो पेपर्स है उसके उसके ऊपर आप उसको डिज़ाइन बना दे कपड़े के ऊपर नहीं कपड़े के ऊपर फैब्रिक कर देते हैं अच्छा। क्योंकि कपड़ा ड्रैकलिन होता है या हाथ से साफ करते हैं और पेपर जो है उस पर नेचुरल कराता है और उस पर हम लोग पहले गाय का गोबर से लेप लगाते हैं इसलिए उसका शुभ माना जाता है और वो जितना पुराना होते जाएगा उसमें नेचुरलता और आते जाएगा उससे नेचुरलता आते जाएगा मैं नहीं वो पेंटिंग कभी ख़राब नहीं होती

ये पेंटिंग्स का एग्जिबिशन आप लगाते हैं तो किस तरह से ये चीज़ें लेके जाते हैं किस तरह से इसको पैक करते हैं ये जैसे कपड़ा पैकिंग करते हैं वैसे कर लेते हैं जैसे मोड़ करके कपड़ा हाँ हाँ हाँ हाँ वो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो इसमें 50 परसेंट पेपर और 50 परसेंट गलत रहता है तो कोई दिक्कत नहीं रहता पैकिंग करने में कोई दिक्कत नहीं रहता

और ये पेंटिंग्स कैसे बेच कितने में बेचते हैं कैसे बेचते हैं कहाँ का अलग अलग रेट्स है कि कॉमन रेट रेट रहता है सेम ही लगभग कहीं कुछ नहीं जैसा अति के ऊपर होता है अब इस पेंटिंग में जैसे मान लीजिए एक उसका ग्रीटिंग कार्ड बनता है उसका कीमत दो सौ से रहता है ऊपर रहता है कम नहीं रहता है एक ग्रीटिंग कार्ड का और जैसे बाईस बाई तीस बड़ा पेपर होता है

उस पेपर का मान लीजिए हज़ार रुपया से स्टार्ट होता है पचास हजार तक का एक पेपर बनता है तो सबसे बड़ी पेंटिंग आपने जो बेची हैं अभी तक का उसके बारे में बताइए सबसे बढ़िया पेंटिंग मैंने जयपुर में बेचा था मेरा अपना हाथ का बना हुआ पेंटिंग था ट्री ऑफ लाइफ हम्म ट्री ऑफ लाइफ उस पेंटिंग को बनाने में मुझे

डेढ़ से दो महीना लगा था एक बाईस बैतीस एक पेंटिंग बनाने में और उस पेंटिंग को हम जवाहर कला केंद्र में लगाए हुए थे उस समय आज से करीब सात आठ साल का पहले का बात है वो डायरेक्ट ओपनिंग था उद्घाटन था।, उद था उसी रोज उद्घाटन था उसी टाइम में वो पेंटिंग हमारा डिस्प्ले किया हुआ था हम थोड़ा मिस करें उद्घाटन में कौन आए थे थोड़ा मिस करें कोई आए हुए थे वो आए आते ही हमारे स्टॉल पर आए और देखे

जो देखते रह गए दस मिनट तक आगे स्टॉल पर भी नहीं गए फिर जाने के बाद फिर वो बोले कि हमको बुलाए अपने ऑफिस में आप ऑफ़िस में बुलाने के बाद बोले कि जो आपने के स्टॉल पर जो पेंटिंग है उसका क्या कीमत रखा है मैंने उसको पेंटिंग का पचहत्तर हज़ार रुपया बोला था बोला कि वो बोले हमको कितना टाइम लगा हम कह डेढ़ से दो महीना लगा है सर तो बताया इसमें कुछ होगा डिस्काउंट हम कहे आपके ऊपर है डेढ़ दो महीना हमारा मेहनत है आप जो कहिए इस पर पेंटिंग उसका पेंटिंग फिर मेरे पास है नहीं

उन्होंने मुझे सत्तर हज़ार रुपया दिया था एक पेंटिंग का बाईस बाई तीस जो होता है आज तक के डेट में उसके बाद तो कई पेंटिंग लेकिन उस डेट में हमारा पेंटिंग उसमें क्या क्या क्या चीज़ें आपने यूज़ की थी उसमें हमने कृष्ण का लीला बनाया था और ही कृष्ण लीला पर मेरा हमें स्टेट अवार्ड भी अपने गवर्नमेंट के तरफ से मिला था बिहार सरकार के तरफ से और उसमें भी हम कृष्ण लीला ही बनाए हुए थे

तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे संतोष कुमार जी को जो मिथिला पेंटिंग को करते हैं या उसका पूरा जो है

देख रेख भी करते हैं इनके हाथ के नीचे हज़ार लोग जो है अभी मिथिला पेंटिंग को कर रहे हैं और कई बातें आपने सुना कि किस तरह की बातें एक आर्टिस्ट के जीवन में आती हैं कभी कभी प्रोडक्शन के लिए जो मटेरियल चाहिए कच्चा माल चाहिए उसके लिए उनको दिक्कत आती है और फिर सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएँ होने के बावजूद भी कभी कभी नहीं मिलता है तो ये एक प्रयास इनका सतत रहता है कि सभी को

काम मिले सभी लोग मिथिला पेंटिंग को सीखे और अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना जीवन व्यतीत करें ऐसा ही भावनाएं हैं और मिथिला पेंटिंग की जो शुरुआत हुई वो बिहार से हुई और एक गांव से हुई तो ये कल्पना जो है किस तरह से उभर कर आई उनके पास वो थोड़ा सा बताइए ये जो कल्पना तो वही थी जो पहले दीवालों पर बनता था ये दीवाल पर दीवार पर क्यों बनाया जाता था दीवाल पर कोई जैसे मान लीजिए किसी का शादी हुआ

या कोई पर्व त्यौहार हुआ वैसे भी जैसे दिवाली हुआ तो दिवाली में पहले पक्के के मकान इतना नहीं थे फूस के मकान थे तो लोग पक्का का अति फूस के मकान को लेप करके बनाते थे उस पर कुछ कुछ थीम बनाते थे पेपर मतलब कुछ बनाते थे कोई चित्र बनाते थे कोई चीज़ जैसे डोली कहा हुआ बनाते थे चाहे किसी के यहाँ शादी होता था तो कोहबर बनाया जाता उसी चीज़ को पेपर पर लाया गया

उसी चीज़ को पेपर पर लाया गया और वही आज मधुबनी पेंटिंग मिथिला पेंटिंग विश्व में फेमस है देवाल से ही मधुबनी पेंटिंग विश्व में फेमस है देवाल से अच्छा ये विदेश वगैरह में किस तरह से एग्जिबिशंस लगते हैं विदेश में भी तो तो गए विदेश, विदेश में भी लगते हैं इसके एग्जिबिशन जैसे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के तरफ से विदेश में भी एग्जिबिशन साल में एक दो बार लगते हैं अभी तो एक बार मुझे मौका भी मिला था लेकिन पासपोर्ट नहीं रहने की वजह से मैं नहीं जा पाया

कुछ टाइम लगेगा पासपोर्ट बनने में विदेश में भी लगते हैं अभी भी लगने वाले हैं मई जून में शायद लगेगा जून तक लगेगा लगने वाले हैं दूसरी बात की विदेश में इसलिए कि अपने यहाँ इंडिया में भी बहुत टूरिस्ट पैलेस हैं और ख़ास करके दिल्ली हो मुंबई हो जयपुर सब तो वो लोग पेंटिंग यहाँ से बहुत अच्छा प्रजेस करते हैं और वैसे उन लोगों से कम नहीं अपने इंडिया वाले भी हैं बहुत शौकीन हैं जो मधुबनी पेंटिंग को बहुत अच्छी तरह से

वो लोग भी जानते हैं जो मधुबनी पेंटिंग क्या चीज़ है अभी अभी मैं सूरत से आया हूँ सूरत में एक मैडम थे वो उनके हस्बैंड थे जज थे और मैडम आए मैडम को देखे जो पेंटिंग से इतना लगाव था सो तो लगा जो कि हमको क्या चीज़ होता है अपना इंडिया में आर्ट का लगाव अहसास तो हुआ उनसे

दो घंटा तक एक पेंटिंग पर मेरे साथ समझने की वो चाह रहे थे कि हम समझे। हमारे पास आदमी थे और थे कस्टमर लोग थे लेकिन फिर भी मैंने उनका इतना देखा फिर भी दो घंटा उनको टाइम देकर के सारा चीज़ हम डिटेल में उनको सिखाए बताए कैसे क्या बनता है अपना इंडिया में तो बहुत

कला प्रेमी बहुत हैं और उसको जानने की भी कोशिश करते हैं जिसके वजह से आपको भी अच्छा लगता है और विदेश में आपके यहाँ से बिहार से कौन कौन गए हैं उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं विदेश जो है हमारे यहाँ से सबसे पहले मां महासुंदरी देवी गए हुए हैं सीता देवी गए हुए हैं चंद्रकला देवी गए हुए हैं बहुत से ऐसे शिल्पगुरु नेशनल अवार्ड हैं सो गए हुए हैं विदेश

हाँ उनको किस तरह का मार्केटिंग करने को मिलता है या क्या चीज़ करते हैं वहाँ पे जो है सोचा रोज या पांच रोज का एग्जिबिशन लगता है वो सब कुछ गवर्नमेंट करती है यहाँ से और वहाँ पे जो उनका आने जाने का फेयर होता है जो कुछ होता है गवर्नमेंट देता है और उसके बाद जो उनका सेल हुआ वहाँ पर वो अपना उनका बचत हुआ हाँ सेल जो पेंटिंग बिका वो पैसा आर्टिजन को हो जाता

सरकार को भी कुछ देना पड़ता है कि? नहीं, उसमें नहीं देना पड़ता सरकार को कुछ नहीं देना पड़ता चलिए दोस्तों संतोष कुमार जी से हमने आज मिथिला पेंटिंग के बारे में या मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में जानकारी हासिल की और आप बहुत ही अच्छी तरह से एक फेमस आर्ट है ये मधुबनी का जो नेचुरल रंगों से बनता है और नेचुरल कलर से और हैंडमेड है सारी ही चीज़ें और इसमें अभी आ,

वर्तमान समय में जैसे कि अभी कितने लोग हैं मधुबनी में जो इस काम को कर रहे हैं अभी मधुबनी में सेवेंटी फाइव परसेंट घर ऐसे हैं जो मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं ये कैसे वो लोग किसी एनजीओ से जुड़ के बनाते हैं या अपने ही सीखने के बाद अपने घर में ही शुरू कर देते हैं जैसे सीखने के बाद चाहे कोई एन के तहत भी मनाते हैं एन भी जैसे हमारा भी एन चलता है वहाँ पर संस्कृति आर्ट सेंटर फॉर नेचुरल डेवलपमेंट

तो अभी हमारा अम्बेडकर हस्तशिल्प हाँ योजना जो होता है भारत सरकार का वो हमारा सुपौल ज़िला निर्मली ब्लॉक में चल रहा है और मधुबनी में तो मैं रहता ही हूँ मधुबनी में तो और जो भी आर्टिजन का ज़रूरत जो, जो चीज़ रहता है वो मधुबनी से ही हमारा मेन कार्यस्थल हुआ सुपौल ज़िला लेकिन मेरे और मधुबनी से ही सब कुछ कर हेड ऑफिस मेरा मधुबनी हुआ

अपने संस्थाएँ जुड़ी हुई हैं बहुत से संस्थाएँ हैं है जो मधुबनी पेंटिंग पर काम कर बहुत से संस्थाएँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया जाते जाते एक छोटा सा मैसेज जरूर दे हमारे सभी श्रोताओं को जाते जाते यही कहेंगे जो जो भी हमारे श्रोता मधुबनी पेंटिंग के बारे में भी सुने हैं उनको मैं यही कहूँगा जो

बाबा को जरूर एक बार याद करें ओम शांति बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो